तो चलो अब शाश्वत परमात्मा के ध्यान में गोता मारेंगे अरे ही एकाग्रता से जिस का प्रेम में आनंद में ज्ञान में होता है वो अपने लिए सुखद स्वरूप होता है कुटुंब के लिए सुखकर हो जाता है समाज के लिए सुखकर होता है विश्व के लिए सुखकर होता है सुखदाता होता है और विश्वेश्वर को भी वो भाता है hari hari ho अपने हृदय को इष्ट देव को गुरुदेव को ब्रह्म वेताओं को स्नेह करते जाना जिसके हृदय में भगवान और भगवान स्वरूप सतगुरुओं के लिए स्नेह होता है उसका हृदय सहज में ही रस स्वरूप होने लगता है रसो वैसा वह भगवान जो रस स्वरूप है उनके हृदय में सहज स्वभाव में भगवत प्राप्त महापुरुषों के हर भगवान के लिए जिनके हृदय में श्रद्धा प्रेम है तो वही श्रद्धा प्रेम उनके हृदय में रस भर देता है और जिनका हृदय आत्मरस से भरता है उनको विकारों का आकर्षण उनको अहंकार आदि का दुख सताने से फिर असफल होने लगता है अर्थात विकार और अहंकार जो आज तक सता रहे थे वे असफल होने लगते हैं और भगवान का सुख में वो सफल होता जाता है जो ध्यान के सुख में सफलता का दर्शन करता है जो अंतर्मुख होने में सफल होता है उसका जीवन सफल है हे राम जी जिस आम के वृक्ष को फल नहीं लगे वो निष्फल माना जाता है और जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो सफल माना जाता है ऐसे जिस हृदय में परमात्मा सुख के फल नहीं लगते उसका जीवन निष्फल है और जिसको ध्यान में गुरु कृपा में सत्संग कृपा में जिसके हृदय में परमात्मा सुख के फल लगते हैं उसका जीवन सफल माना जाता है हे मारा वालुड़ा हे मारा गुरुदेव तुम मेरे उर आंगन में अपनी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 हरी हरिओ मधुर शांति आत्म शांति अंतरात्मा के रस में शांति पाती जाएंगे ज्यो ज्यो अंतर सुख अंतर आराम और अंतर ज्योति में प्रवेश मिलेगा त्यों त्यों तुम्हारे बंधन तुम्हारे विकार और तुम्हारे सुख दुख की चोटें कमजोर होती जाएगी संसार के सुख का आकर्षण दुख का भय जितना जितना क्षीण होता जाएगा उतना ही साधक सिद्धत्व के रास्ते सफल हुआ माना जाएगा जिस परमेश्वर की शांति से सफलता चौरासी लाख जन्मों के पीड़ा से बाहर पहुंचना परमात्मा को पाना ये कितना बड़ा काम है वर्ष भर में अगर दो शिविर भरी तो तुमने वर्ष भर में आठ दिन ऐसा बड़ा काम किया है कि शायद किसी जन्म में नहीं किया होगा ये तुम बहुत बड़े में बड़ा काम कर रहे हो शिविर भरना परमात्मा के ध्यान सत्संग और ज्ञान में प्रवेश पाना इससे बढ़कर और जीवन का कीमती फल क्या हो सकता है इससे बड़ा फायदा लेने का और कौन सा प्रयोग हो सकता है किस कुल को तार दे सदियों के पाप ताप को जलाकर भस्म कर दे और इसी जन्म में इसी वातावरण में अंतर आत्मा का आनंद जगा दे ऐसा जब शिविर का कार्यक्रम हम अटेंड करते हैं हम उसका फायदा लेते हैं तो हमने अपने आप के साथ बहुत मित्रता की अपने आप का कल्याण किया खुद कुटुम्बियों का कल्याण किया अगर हम जीवन भर विकारों में भटकते रहते तो हमने अपने आप के साथ दोखा किया है। तो बहुत दिनों से करते आए हो, कम से कम चार दिन शिविर के अपने साथ धोखा नहीं सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना सच्चे हृदय से भगवान को प्रेम और सच्चे हृदय से भगवान को पाने की इच्छा को पनपने पन दो बढ़ने दो हे आकर्षण जे अने तारी जे प्रीति जगाड़ अहंकार विलय कर करजे आत्म प्रेम जे मारा प्रभु हे मेरे परमेश्वर हे मेरे सतगुरु गुरुदेव दया कर दो मुझ पर